जप जी साहेब इको अंकार सतना साचा साहेब साच ना पाख्या पाओ अपार आख मंगे देहे देहे दार फेर के अगे रखिए जित दिस है दरबार मोह के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार अमृत वेला साच नाओ वड्याई विचार करमियां वे कपड़ा नदरी मोख दुआ नानक एवं जानिए सब आपे सच साहब सच्चा है उसका नाम सच्चा है उसका गुणगान असेस भावों में किया जाता है गुणगान करते हैं लोग और दो और दो करके मांग करते और दाता देता ही चला जाता है फिर उसके आगे क्या रखा जाए कि उसके दरबार का दर्शन और हम कौन सी बोली बोलें जिसे सुनकर वह प्यार करे अमृत बेला में सत्य नाम की महिमा का ध्यान करो कर्म से शरीर मिलता है कृपा दृष्टि से मोक्ष का द्वार खुलता है नानक कहते हैं इस प्रकार जानो की सत्य ही परमात्मा ही सब कुछ साहब नानक का परमात्मा के लिए दिया गया शब्द परमात्मा के साथ हम दो तरह से जुड़ सकते हैं एक तो दार्शनिकों की परमात्मा के संबंध में चर्चा है लेकिन उनके शब्द प्रेम से अधूरे उनके शब्द सूखे उनके शब्द बौद्धिक हैं, हार्दिक नहीं दूसरा भक्त का मार्ग है उसके शब्दों में रस है वो परमात्मा को एक सिद्धांत की तरह नहीं एक संबंध की तरह देखता है वो उससे कुछ संबंध जोड़ता है क्योंकि जब तक संबंध न जुड़ जाए तब तक हृदय प्रभावित नहीं होता परमात्मा का नाम हम कह सकते हैं सत्य लेकिन साहिब में जो बात है वो सत्य में न होगी सत्य से हम कैसे जोड़ेंगे, हमारा क्या संबंध होगा हमारा हृदय और सत्य के बीच कौन सा सेतु बनेगा लेकिन साहिब प्यार का संबंध है साहिब होते ही परमात्मा प्रीतम हो गया अब हम जुड़ सकते हैं अब रास्ता खुला है अब हम दौड़ सकते हैं सकत सत्य कितना ही ठीक हो फिर भी भक्त के लिए रूखा सूखा है भक्त चाहता है कुछ जिसके साथ स्पर्श हो सके भक्त चाहता है कुछ जिसके आसपास नाच सके गा सके भक्त चाहता है कुछ जिसके चरणों में सिर रख सके साहब प्यारा नाम है उसका अर्थ है मालिक उसका अर्थ है स्वामी फिर संबंध बहुत ढंग के हो सकते सूफियों ने परमात्मा को प्रेसी माना है तो साधक प्रेमी हो जाता है हिंदुओं ने यहूदियों ने ईसाइयों ने परमात्मा को पिता माना है तो साधक बेटा हो जाता है नानक ने परमात्मा को साहब माना है तो साधक दास हो जाता है इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी है क्योंकि सभी संबंधों का मार्ग भिन्न भिन्न होगा प्रेमी के साथ हम एक ही तल पर खड़े होते प्रेमी न तो ऊपर होता है न नीचे प्रेसी और प्रेमी एक ही तल पर खड़े होते कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं पिता और बेटा के बीच जो संबंध है वो संस्कारगत है क्योंकि हम किसी पिता के घर पैदा हुए हैं इसलिए एक संबंध चाहते और हमारी चले तो परमात्मा को दास बना ले तो अहंकार मिटाने के लिए दास की भावना से बड़ी कोई भावना नहीं हो सकती ना तो पिता के संबंध में अहंकार गिरेगा ना प्रेषी प्रेमी के संबंध में अहंकार गिरेगा अहंकार तो गिर सकता है सिर्फ दास की भावना में कि मैं गुलाम हूं और तू मालिक और सबसे कठिन है क्योंकि यही अहंकार की विपरीत स्थिति है अहंकार मानता है मैं मालिक हूं सारा अस्तित्व तो मेरा गुलाम है भक्त कहेगा सारा अस्तित्व तो मालिक है मैं गुलाम है। यही वास्तविक शीर्षासन सिर को जमीन में करके पैर ऊपर करके खड़े हो जाना असली शीर्षासन नहीं अहंकार को नीचे करके क्योंकि वही सिर उस नीचे करके खड़े हो जाना दास की भावना है इसलिए दास ही ठीक ठीक शीर्षासन करता है वो उल्टा हो जाता है और जैसे तुमने दुनिया को अब तक देखा है मालिक होने के ढंग से तो दुनिया को तुमने कुछ और ही पाया है अब तक देखा रास्ते से तुम गुजरते हो भिखारी तुमसे मानता है क्या उसके मांगने से कभी कोई तुम्हारे मन में और उसके बीच कोई संबंध स्थापित होता है किसी तरह का लगाव बनता है उल्टी ही हालत होती है उसके मांगने से तुम खिंच जाते हो अगर देते भी हो तो बेमन से देते हो और दोबारा ध्यान रखते हो उस रास्ते से संभल के निकल जब कोई मांगता है तब तुम सिकुड़ते हो देना नहीं चाहते और जब कोई मांगता नहीं तभी देने का मन होता है तुम जरा अपने को ही समझो तो परमात्मा की तरफ जाने के रास्ते साफ हो जाएं जब कोई तुमसे मांगता है तब तुम देना नहीं चाहते क्योंकि उसकी मांग छीन झपट मालूम होती है वो आक्रमण कर रहा है सब मांग आक्रमण है लेकिन जब तुमसे कोई मांगता नहीं तब तुम हल्के होते हो जब तुम सहज दे सकते हो बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को कहा है कि जब तुम गांव में भिक्षा के लिए जाओ तो मांगना मत सिर्फ द्वार पर खड़े हो जाना। अगर कोई प्रत्युत्तर न मिले तो आगे बढ़ जाना, मांगना मत और यही तो भिक्षु और भिखारी में भेद भिक्षु को हमने महासम्मान दिया जो हमने सम्राटों को नहीं दिया और भिखारी को तो हम आखिरी जगह रखे हुए सम्मान दूर उसे हम अपमान देने के योग भी नहीं मानते उससे हम नजर बचा के निकलते के ने पूछा कि बिना मांगे कोई कैसे देगा बुद्ध ने कहा बिना मांगे ही दुनिया में चीजें मिलती हैं, मांगे कि मुश्किल में पड़े क्योंकि जब तुम मांगते नहीं तब तुम दूसरे को आतुर करते हो देने के लिए जब तुम मांगते हो तुम दूसरे में संकोच पैदा करते हो तुम अपने जीवन के सभी संबंधों में इस कहानी को छिपा हुआ पाओगे पत्नी कुछ मांगती है देना मुश्किल हो जाता है लाते भी हो तो बेमन से सिर्फ कल है टालने को वो प्रेम का संबंध ना रहा वो सिर्फ उपद्रव से बचने की व्यवस्था हो पत्नी मांगती ही नहीं कभी नहीं मांगती तब तुम्हारा हृदय प्रफुल्लित होता है तब तुम कुछ लाना चाहते हो तब तुम उसे कुछ देना चाहते हो देना तभी संभव हो पाता है जब कोई न मांगे तुम परमात्मा से टूटे हो तुम्हारी मांग के कारण और तुम्हारी सब प्रार्थनाएं दो और दो से भरी तुम परमात्मा का उपयोग एक सेवक की तरह करना चाहते हो तुम कहते हो मेरे पैर में दर्द है दूर करो तुम कहते हो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है ठीक करो तुम कहते हो पत्नी बीमार है स्वस्थ करो नौकरी खो गई है नौकरी दो तुम परमात्मा के द्वार पर सदा भिगमंगे की तरह पहुंचते हो मांगते पहुंचते हो तुम्हारा मांगना ही बताता है कि साहब तुम अपने को समझ रहे हो और परमात्मा को तुम दास समझ रहे हो वो तुम्हारी जरूरतें पूरी करने के लिए और तुम्हारी जरूरतें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि तुम परमात्मा को भी सेवा में रत करना चाहते हो नहीं अगर परमात्मा साहब है और तुम गुलाम हो तो मांग क्या और मजा यह है कि तुम मांगते हो और वो देता चला जाता है ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे मांगने से न मिलता हो मिलता चला जाता है लेकिन जितना तुम पाते हो उतनी ही तुम उससे दूर हटते जाते हो क्योंकि तुम और मांगोगे जितना मिलेगा और मांगोगे जितना तुम मांगोगे दूर हटते जाओगे मांग कभी भी प्रार्थना नहीं बन सकती वासना कभी भी प्रार्थना नहीं बन सकती चाह कभी भी उपासना नहीं बन सकती प्रार्थना का तो सूत्र यही है कि तुम वहां धन्यवाद देने जाते हो मांगने नहीं उसने पहले ही बहुत देर रखा है जितनी जरूरत है उससे ज्यादा दे रखा है जितनी योग्यता है उससे ज्यादा दे रखा है प्याली पहले से ही भरपूर है और बह रही वास्तविक भक्त उसे धन्यवाद देने जाता है उसकी प्रार्थना आहोभाव भाव। वो कहता है तूने मुझे बहुत दिया मेरी योग्यता क्या थी और तुम कहते हो देखो मेरी योग्यता को मेरे साथ अन्याय हो रहा है मुझे और दो और ये और कहीं समाप्त ना होगा नानक कहते हैं लोग मांगते रहते हैं और दाता देता चला जाता है फिर भी उनकी मांग का कोई अंत नहीं होता आख मंगई देती करे दातार और वो दे रहा है और मांगने वाले मांगते चले जाते मांग अनंत। उसके अंत होने का कोई उपाय नहीं अगर तुम मांगते ही रही तो प्रार्थना कब करोगे पूजा कब शुरू होगी क्योंकि मांग का कोई अंत नहीं है एक मांग पूरी होती दस खड़ी हो जाती एक वासना समाप्त नहीं हुई कि दस को जन्म दे जाती तुम मांगते ही रहोगे उपासना कब होगी धन्यवाद कब दोगे कितने जन्मों से तुम मांग रहे हो अभी भी तुम भरे नहीं तुम कभी भरोगे ही नहीं क्योंकि भरना मन का स्वभाव नहीं मन सदा अतृप्त ही रहेगा वो उसका स्वभाव है मन छूट जाए तो तृप्ति होती है मन रहे तो अतृप्त मन कभी तृप्त नहीं होता इसलिए कोई ऐसा आदमी तुम न पा सकोगे जो कहे मेरा मन तृप्त हो गया और अगर कभी तुम ऐसा आदमी पाओ जो कहे मेरा मन तृप्त हो गया तो तुम गौर से देखना उसके पास मन होगा ही नहीं मन क्या है मन तुम्हारी सब मांगों का जोड़ दे ही दे ही। दो और दो और दो इन सारी मांगों के जोड़ का नाम मन है मन से बड़ा भिकमंगा इस जगत में कोई भी नहीं कितना तो ही मिले कोई अंतर नहीं पड़ता सिकंदर भी मांग रहा है रास्ते का भिखारी भी मांग रहा है मन का स्वभाव समझ लेना जरूरी और मन से तो प्रार्थना कैसे होगी प्रार्थना का नाम ही अमनी अवस्था है प्रार्थना का अर्थ तुम मांगने नहीं गए तुम धन्यवाद देने गए हो सारी दृष्टि बदल गई जैसे ही मन को तुम हटाओगे तुम पाओगे इतना मिला है अब और क्या चाहिए मन को बीच में लाए कि लगेगा बिल्कुल कुछ नहीं मिला सब चाहिए मन देखता है अभाव को मन के हटते ही दर्शन होता है भाव का इसे ऐसा समझो एक आदमी है उसे तुम गुलाब के फूलों की झाड़ी के पास ले जाओ उसे सिर्फ कांटे दिखाई पड़ते वो गिनती करता कांटों की उसे फूल दिखता ही नहीं तुम कितना ही उसे दिखाओ वो कहेगा जहां हजार कांटे हैं वहां एक फूल हुआ भी तो क्या और जहां हजार कांटे लगे हैं वो आदमी कहेगा संभल के फूल को पकड़ना वो भी कांटों का ही धोखा होगा उसका तर्क ठीक भी है कि जहां कांटे ही कांटे लगे हैं पहले तो वहां फूल लगेगा कैसे कहां कांटे कहां फूल और जब हजार कांटों में छिप चुका होगा उसका मन तो उसे डर पैदा हो जाएगा वो फूल पर भी भरोसा ना कर सकेगा आस्था ना कर सकेगा वो कहेगा कोई भ्रम हो रहा है कोई सपना है मैं किसी भूल में पड़ा हूं या कोई मुझे धोखा दे रहा है या किसी ने फूल को ऊपर से चिपका दिया है फूल हो कैसे सकता है जहां कांटे ही कांटे अगर कांटों की गिनती करो तो फूल पर भी श्रद्धा चली जाती अगर फूल की गिनती करो अगर फूल में लीन हो जाओ अगर फूल की सुगंध लो फूल का स्पर्श तुम्हें पुलकित कर दे तो दूसरी अवस्था पैदा होती तुम कहोगे जहां इतना प्यारा फूल लगा है वहां कांटे हो कैसे सकते हैं और अगर हों भी तो फूल की रक्षा के लिए होंगे और अगर हों भी तो फूल के सहयोगी साथी होंगे और अगर हो भी तो परमात्मा की कोई मर्जी होगी शायद फूल बिना कांटों के नहीं हो सकता इसलिए कांटे हैं वो सुरक्षा है वो पहरेदार है वो फूल को बचा रहे हैं और फूल में तुम्हारा रस बढ़ता जाए बढ़ता जाए तो एक दिन तुम पाओगे कि वही रस फूलों में चल रहा है जो कांटों में बह रहा है इसलिए उनमें विरोध कैसे हो सकता है मन देखता है कांटों को मन देखता है क्या नहीं है मन देखता है कहां शिकायत मन देखता है कहां भूल है मन देखता है कहां कमी है। मन देखता है असंतोष अतृप्ति मांग खड़ी हो जाती इसलिए मन से भरा जो जाता है मंदिर में वो मांगने जाता है वो भिखारी है अगर तुम मन को थोड़ा अलग करके देखो तो तुम पाओगे फूलों को तब तुम पाओगे जीवन की ऊर्जा को तब तुम पाओगे जीवन के अहोभाव को इतना मिला है पहले से ही इतना मिला है शिकायत का उपाय कहां और जिसने इतना दिया है अगर उसने कुछ बचा रखा है तो उस बचाने में कुछ राज होगा अगर उसने कुछ बचा रखा है तो उस बचाने में कोई कारण होगा शायद मैं अभी तैयार नहीं शायद अभी योग्यता चाहिए शायद अभी मैं पात्र नहीं और समय के पहले कुछ ऊपर आ जाए तो सुख नहीं लाता दुख लाता है हर चीज का समय हर चीज की परिपक्वता है जब मैं पकूंगा तब तो वो देगा क्योंकि तो उसके देने का इतना परम्पार है मार्ग उसके हाथ हजारों फैले हुए हिंदू परमात्मा की हजारों हाथों से कल्पना करते उस कल्पना में बड़ा प्यार है वो ये कहते हैं वो हजार हाथों से देता दो हाथ नहीं है उसके तुम ले ना पाओगे तुम्हारे दो हाथ तुम कितना संभालोगे वो हजार हाथों से दे रहा है लेकिन ठीक समय समय की ठीक प्रतीक्षा शिकायत का अभाव और वर्षा होनी शुरू हो जाती नानक कहते हैं गुणगान भी करते हैं लोग तो दो, दो कर मांगते चले जाते हैं और दाता देता ही चला जाता है और अंधों को दिखाई ही नहीं पड़ता वो मांगते ही रहते हैं कि दो और दो चारों तरफ वर्षा हो रही है और लोग चिल्लाते रहते हैं कि हम प्यासे, जैसे शिकायत से मोह बन गया है जैसे दुख से लगाव बन गया है फिर उसके आगे क्या रखा जाए कि उसके दरबार का दर्शन हो यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है नानक कह रहे हैं कि उसने इतना दिया है मांगने को कुछ छोड़ा नहीं जब शिकायत हट जाती है और आहोभाव पैदा होता है और हम धन्यवाद देने जाते हैं तो क्या रखें उसके चरणों में क्या भेंट ले जाएं उसके द्वार पर फेरी के अग्ञे रखिए जित दिसे दरबार उसके दरबार में हम क्या रखें धन्यवाद देने के लिए क्या भेंट ले जाएं क्या चढ़ाएं उसके चरणों में कैसे करें पूजा कैसे करें अर्चन तुम फूल ले जाते हो तोड़कर उसके ही फूल बेहतर थे वृक्ष पर जीवित थे तुमने तोड़ के मार डाले उसके ही फूल मार के तुम उसी के चरणों में चढ़ा आते और तुम्हें शर्म भी नहीं आती तुम उसे दोगे क्या सब उसका ही दिया हुआ है तुम धन लगा के मंदिर खड़ा कर दो नया गुरुद्वारा बना दो मस्जिद निर्मित कर दो पर तुम कर क्या रहे हो उसकी ही दी चीजों को उसे वापस लौटा रहे हो फिर भी तुम अकड़े नहीं समाते हो तुम कहते हो मैंने मंदिर बनाया मैंने इतने गुरुद्वारे बनाए मैंने इतने भोजन बांटा इतने वस्त्र बांटे तुम अकड़ते हो तुम थोड़ा सा दे क्या देते हो तुम्हारे अहंकार का अंत नहीं होता इससे क्या खबर मिलती इससे खबर मिलती है कि तुम समझ ही ना पाए कि जीवन ने जो तुम्हें दिया है उसे वापस लौटाने में तुम्हारा क्या है तुम ये भेंट उसे देने जा रहे हो और शर्मिंदा भी नहीं हो उसके चरणों में क्या रखें नानक पूछते हो उसके आगे क्या रखें उसके दरबार का दर्शन हो कि हम उसके निकट आ जाएं कि हमारी भेंट स्वीकार हो जाए क्या रखें केसर में रंगे हुए चावल खरीदे गए फूल तोड़े हुए पत्ते धन दौलत क्या रखें नहीं कुछ भी रखने से ना चलेगा अगर तुम यह समझ जाओ कि सभी उसका है बस भेंट स्वीकार हो गई जब तक तुम ये समझ रहे हो कुछ मेरा है तभी तुम रखने की बात सोच रहे हो जब तक तुम समझते हो मैं खुद मालिक हूं चाहू तो भेंट कर सकता हूं तभी तक तुम भूल से भरे हो तुम कुछ भी रख दो सारा साम्राज्य रख दो अपना तो भी कुछ तुमने रखा नहीं क्योंकि सभी उसका था तुम उसके हो तुमने जो कमा लिया तुमने जो इकट्ठा कर लिया वो भी उसी का खेल है तो नानक कहते हैं क्या रखें कि तेरे दरबार का दर्शन हो कि तेरी प्रती मिले कि तेरा साक्षात हो कि तेरी आंख से आंख मिले क्या लाए तुझे चढ़ाने को अगर तुम्हें ये समझ में आ जाए सभी उसका है कुछ ले जाने की जरूरत ना रही फूल वृक्षों पर ही उसी को चढ़े हुए सब उसी को चढ़ा हुआ है चांद तारे उसको चढ़े हुए तुम्हारे दिए के घी क्या करेंगे और अब चांद सूरज उसको चढ़े हुए तुम थोड़े से दिए के घी जला के चढ़ा दोगे क्या होगा व्यक्ति अगर ठीक से आंख खोल कर देखे तो सारा अस्तित्व तो उसकी अर्चना में यही तो अर्थ है साहब का वो सबका मालिक है सब उसको चढ़ा हुआ है इसलिए नानक कहते हैं क्या लाए ये प्रश्न है नानक का क्या चढ़ाए मुंह से कौन सी बोली बोले जिसे सुन के वो प्यार करे क्या कहें उससे कौन से शब्दों का उपयोग करें कैसे उसे रिझाए कैसे उसे राजी करें कैसे हम करें कुछ कि उसका प्यार बरसे उत्तर नानक नहीं देते मालूम पड़ते हैं प्रश्न उठा के छोड़ दिए वही कला है क्योंकि तो वो ये गहरे हैं कि हम कुछ भी बोलें वही हम उसे बोल रहा है उसके ही शब्द उसी को चढ़ाएं इसमें क्या कुशलता है उसका ही बासा करके उसी को लौटाने ये सिर्फ अज्ञानी कर सकता है ज्ञानी तो पाता है कि चाहने को कुछ भी ना बचा क्योंकि मैं खुद भी चढ़ा हुआ हूं और ज्ञानी पाता है कोई शब्द उसकी प्रार्थना ना बन सकेंगे क्योंकि तो सभी शब्द उसके हैं वही बोल रहा है वही धड़क रहा है हृदय में वही श्वासों की श्वास तो फिर ज्ञानी क्या करे नानक कहते हैं अमृत वेला में सत्यनाम की महिमा का ध्यान करो कुछ करने को नहीं है और समझदार क्या करे अमृत वेला में सत्यनाम की महिमा का ध्यान करो ये थोड़ा समझ लेना जरूरी जिसे हिंदू संध्या कहते हैं उसे नानक ने अमृत वेला कहा है संध्या से भी कीमती शब्द अमृत बेला है हिंदू तो हजारों साल से श्रम कर रहे हैं जीवन के सत्य की खोज चेतन्य की खोज और कहां कहां से मार्ग हो सकते ऐसा कुछ भी हिंदुओं ने छोड़ा नहीं है जो छूट गया हो जो उनकी जानकारी में ना आ गया हो हजारों साल के बाद हिंदुओं को पता चला धीरे धीरे उपनिषि उसकी चर्चा करते हैं कि चौबीस घंटे में दो संध्या क्षण रात जब तुम सोने जाते हो तो सोने और जागने के बीच एक क्षण ऐसा है जब ना तो तुम सोए होते हो और ना जागे होते हो उस समय जैसे तुम्हारी चेतना गेयर बदलती है। अगर तुम कार चलाते हो तो तुम्हें पता है कि एक गियर से दूसरी गियर में गाड़ी डालते वक्त बीच को क्षण भर को गाड़ी न्यूट्रल गियर से गुजरती है, एक गियर से दूसरे गियर में जाते वक्त क्षण भर को गाड़ी किसी गियर में नहीं होती नींद और जागरण दो अवस्थाएं हैं बिल्कुल अलग एकदम अलग जागे में तुम कुछ और थे नींद में तुम बिल्कुल कुछ और हो जाते हो जागते तुम दुखी थे रो रहे थे दीन थे दरिद्र थे नींद में तुम सम्राट हो जाते हो और संदेह भी नहीं आता कि मैं भिकारी कैसे सम्राट होने का सपना देख रहा हूं तुम बिल्कुल दूसरे गैर में हो चेतना का बिल्कुल दूसरा तल है जिसका पहले तल से कोई संबंध ना रह गया नहीं तो थोड़ी तो याद आती थोड़ा तो स्मरण होता कि मैं भिकमंगा और यह क्या देख रहा हूं कि मैं सम्राट हो गया नहीं जब तुम सपना देखते हो सपने पर पूरा भरोसा आता है ऐसा लगता है कि 12 घंटे जागकर तुमने जो जीवन दिया था वो जीवन अलग प्रकोष्ठ रात तुम सो के जो जीवन देख रहे हो ये अलग प्रकोष्ठ है तुम दूसरी ही दुनिया में चले आए दिन में तुम साधु थे रात तुम असाधु हो कि दिन में असाधु थे रात साधु हो गए संदेह भी पैदा नहीं होता कभी तुम्हें सपने में संदेह पैदा हुआ अगर सपने में संदेह पैदा हो जाए तो सपना उसी वक्त टूट जाएगा क्योंकि संदेह जागरण चेतना का हिस्सा है सपने में संदेह भी पैदा नहीं होता यह भी ख्याल नहीं आता कि मैं सपना देख रहा हूं अगर यह ख्याल आ जाए कि यह सपना है सपना तत्क्षण टूट जाएगा बहुत सी परंपराएं हैं साधकों की जो साधक को यह सूत्र देती हैं साधना का कि तुम रात जब सो तो यह ख्याल रखो कि यह सपना यह सपना यह सपना कोई तीन साल लग जाते तब कहीं ये याददाश्त मजबूत होती और जिस दिन साधक को पता चल जाता कि यह सपना उसी वक्त सपना टूट जाता है और न केवल एक सपना टूटता है उसके बाद सपने आने बंद हो जाते क्योंकि अब उसके गेयर अलग अलग नहीं रहे अब उसके प्रकोष्ठ इकट्ठे हो गए अब वो सोया हुआ भी जागा हुआ है यही तो कृष्ण कहते हैं कि योगी उस समय भी जागता जब तुम सोते हो उसके जो दो कमरे अलग अलग, अलग थे उसने बीच की दीवार हटा दी दोनों कमरे एक हो गए रात जब तुम नींद से नींद में उतरते हो सोने से सुबह फिर तुम जागते हो ये दो घड़ियां हैं जब तुम्हारी चेतना बदलती है। एक क्षण को मध्यकाल होता है उसको हिंदू संध्या काल कहते हैं उसी को नानक ने अमृत बेला कहा है अमृत बेला इसलिए कहा है संध्या काल तो वैज्ञानिक शब्द है संध्या का अर्थ है मध्य का न यहां का न वहां का न इसका ना उसका उस संध्या काल में क्षण भर को तुम परमात्मा के निकटतम होते हो इसलिए हिंदुओं की प्रार्थना संध्या काल का उपयोग करना चाहती उसी को नानक अमृत बेला कह रहे हैं अमृत बेला और भी प्यारा शब्द है क्योंकि उस क्षण तुम अमृत के करीब होते हो शरीर तो मरण धर्म है शरीर के ही एक यंत्र से तुम जागते हो और शरीर के ही दूसरे यंत्र से तुम सोते हो सब सपने शरीर के सब जागना सोना शरीर का है इस शरीर के पीछे तुम छिपे हो जो ना कभी सोता है न कभी जागता है क्योंकि जो सोया ही नहीं वो जागेगा कैसे न कभी सपने देखता है क्योंकि सपने देखने के लिए सोना जरूरी है इन शरीर की अवस्थाओं के पीछे छिपा है अमृत जो ना कभी पैदा होता है और ना कभी मरता है अगर तुम संध्या काल को पकड़ने में समर्थ हो जाओ तो तुम्हें शरीर के भीतर छिपे हुए असरीरी का पता चल जाएगा दास के भीतर छिपे हुए साहब का पता चल जाएगा तुम दोनों हो अगर तुम शरीर को ही देखते हो तो दास हो अगर शरीर के भीतर छिपे मालिक को देखते हो तो साहब हो तो नानक कहते हैं बस एक ही काम करने योग्य मंदिरों में मांगने से कुछ ना होगा पूजा अर्चना चढ़ाने से कुछ ना होगा फूल पत्ते रखने से कुछ ना होगा क्योंकि उसी का उसी को भेट कर दाने में कौन सी कुशलता है कौन सी बढ़ाई एक ही करने जैसी प्रार्थना है एक ही पूजा अर्चना है और वो है अमृत बेला में सत्य नाम की महिमा का ध्यान करो अमृत बेला सचुनाओ बड़े आई विचार वो जो संध्या काल है लेकिन एक क्षण का है और तुम्हारा मन कभी भी वर्तमान में नहीं होता इसलिए तुम उसे चुग जाते हो रोज वो आता है हर 12 घंटे के बाद वो घड़ी आती है जब तुम परमात्मा के निकटतम होते हो लेकिन तुम उसे चूक जाते हो चूक जाते हो क्योंकि तुम्हारी नजर उतने बारीक क्षण को पकड़ने में अभी कुशल नहीं तुम वर्तमान में होते ही नहीं तुम यहां बैठे मुझे सुन रहे हो या कि तुम जा चुके दफ्तर और तुमने काम शुरू कर दिया, या कि तुम अपनी दुकान पर पहुंच गए और तुमने व्यवसाय शुरू कर दिया है। मैं जो कह रहा हूं तुम उसे सुन रहे हो या कि उसके संबंध में विचार कर रहे हो अगर तुम उसके संबंध में विचार कर रहे हो तो तुम यहां नहीं हो वर्तमान क्षण से तुम चूक जाओगे अमृत बेला को पकड़ना हो तो प्रतिपल सजगता से जीना जरूरी है। तुम भोजन करो तो सिर्फ भोजन करो और कोई विचार मन में ना चले तुम स्नान करो तो सिर्फ स्नान करो और कोई विचार मन में ना चले तुम दुकान जाओ तो दुकान ही रहे और कोई विचार ना चले घर भूल जाए घर आओ तो दुकान भूल जाए तुम एक एक क्षण में जब जाओ तो पूरे वहां रहो यहां वहां नहीं तब धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि सूक्ष्म होगी और तुम वर्तमान क्षण को प्रेजेंट मूवमेंट को देखने में समर्थ हो पाओगे इसके बाद ही अमृत बेला में तुम ध्यान कर सकोगे क्योंकि वो तो बहुत बारीक क्षण एक झटके में बीत जाता है तुम कुछ और सोचते रहते हो उसी वक्त बीत जाता है सोने के पहले पड़े रहो बिस्तर पर सब तरह से मन को शांत कर लो विचार यहां वहां न ले जा रहे हो नहीं तो जब क्षण आएगा तब तुम वहां मौजूद न रहोगे तुम किसी चिंता विचार में खोए हो सब तरह से अपने को शांत कर लो मन बिल्कुल सूना हो जाए वहां कोई विचार न घूमता हो कोई बादल न घूमता हो नील गगन जैसा हो जाए मन खाली सूना और देखते रहो क्योंकि खाली सोना होने के साथ खतरा है कि तुम सो जाओ देखते रहो भीतर क्या घट रहा है बराबर तुम्हें खटके की आवाज सुनोगे जैसे गेर बदल रहा पर गेर बहुत सूक्ष्म है अगर विचार चल रहे हैं तो तुम सुन ही ना पाओगे बराबर तुम देखोगे कि जैसे रात दिन में बदल रही है दिन रात में बदल रहा है सोना नींद बन रहा है नींद जागना बन रही और तुम दोनों से अलग देखने वाले हो वो देखने वाला ही अमृत तुम देखोगे अपने भीतर जागरण गया इस द्वार से निद्रा आई तुम सुबह पाओगे नींद गई जागरण आया और जब तुम मूंग और जागरण दोनों को देख सकोगे तुम दोनों से अलग हो गए तुम दृष्टा हो गए यही अमृत क्षण इसे नानक कहते हैं अमृत बेला में बस उसकी महिमा का भाव रहे महिमा का अर्थ है साचा साहब साचा नाम बस उसकी महिमा का भाव रहे शब्द भी नहीं अगर तुम जप जी दोहराते रहे तो भी चूक जाओगे ऐसे भी ख्याल में रख लेना कि महिमा का अर्थ शब्द नहीं है महिमा एक भाव दशा है तुमने अगर कहा कि तू अपरंपार है तू महान है तू ऐसा है वैसा है इसी बकवास में तुम चूक जाओगे वो बारीक पर इसे थोड़ा समझना कठिन है तुमने कोई भाव जाना तुमने कभी किसी के प्रेम में उतरे तो क्या जरूरी है कहना कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं? जब तुम अपने प्रेमी के पास हो तो क्या बार बार दोहराना जरूरी है कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं कि तुम बड़े सुंदर हो कि तुमसे सुंदर और कोई भी नहीं इन शब्दों से तो बातें थोती और छी हो जाती सच तो यह है ये तुम जब कहते हो तभी प्रेम की महिमा खो गई ये शब्द उस महिमा को नहीं ला सकते तुम प्रेमी के पास होते हो तो तुम चुपचाप बैठते हो लेकिन हृदय में एक भाव गूंजता रहता प्रेमी की महिमा का वो भाव है शब्द नहीं शब्द तो मस्तिष्क में गूंजते भाव हृदय में गूंजते हैं तुम पुलकित होते रहते हो तुम आनंदित होते हो तुम अकारण प्रसन्न होते हो कुछ वजह नहीं होती और तुम पाते हो भरे हुए हो कुछ खाली नहीं तुम परिपूर्ण होते हो और तुम्हारी यह परिपूर्णता तुम्हारी ये ओवरफ्लोइंग बाढ़ की तरह तुम्हारी बहती हुई ये प्रेम की धारा प्रेमी अनुभव करता है प्रेमियों को तुम सदा चुप पाओगे पति पत्नियों को तुम सदा बातचीत करते पाओगे क्योंकि पति पत्नी डरते हैं चुप होने से चुप हुए तो सब संबंध टूट जाता है बातचीत का ही सब संबंध है अगर पति चुप है तो पत्नी समझती क्यों तुम चुप हो क्या बात अगर पत्नी चुप है तो पति समझता है कुछ गड़बड़ चुप वे होते ही तब है जब वे लड़ते अन्य था बोलते रहते इसे थोड़ा सोचना तुम चुप होते हो तब हो जब तुम्हारा झगड़ा चल रहा है बातचीत बंद लेकिन जब तुम ठीक होते हो तो तब तुम एकदम बातचीत करते रहते हो तुम मौन का उपयोग झगड़े के लिए करते हो और मौन का उपयोग बड़े से बड़े प्रेम के लिए करना है जब दो प्रेमी सचमुच प्रेम में होते हैं वे इतने गदगद होते हैं कि बोलने को कुछ बचता नहीं आंसू बह सकते उस गदगद भाव में वे हाथ एक दूसरे का हाथ में ले सकते हैं वे एक दूसरे के आलिंगन में हो सकते हैं लेकिन वाणी खो जाएगी प्रेमी गूंगे हो जाते बोलना ओछा मालूम पड़ता है बोलना भी विघ्न मालूम पड़ता है बोले तो ये जो गहन शांति गिर गई है ये टूट जाएगी बोले तो ये जो तार बन गया है हृदय का ये छिन्न भिन्न हो जाए बोले कि कब जाएगी सागर की सतह और लहरें उठाएंगी इसलिए प्रेमी चुपचाप हो जाते उस क्षण में अमृत बेला में महिमा का विचार नहीं करना है शब्द नहीं बांधने महिमा का भाव करना है अहो भाव मूक भाव कि परमात्मा ने शब्द दिया है और तुम भरे पूरे हो कुछ भी नहीं चाहिए और तुमसे धन्यवाद बहरा है हम मुंह से कौन सी बोली बोले कि जिसे सुन के वो प्यार करे कुछ बोलने को नहीं उससे हम क्या कहेंगे सब कहना व्यर्थ है सत्य नाम की महिमा का ध्यान करो सत्य नाम से भर जाओ और तुम पाओगे एक तालमेल हो गया उस बीच के क्षण में जब दिन जा रहा है रात आ रही जागरण जा रहा है निद्रा आ रही तुम सजक हो गए तुम चौंक जाओगे तुम पाओगे तुम प्रकाश की एक लपट हो गए जिसका ना कोई प्रारंभ है न कोई अंत है जो सदा सच जो शाश्वत उस लपट में ही जीवन के द्वार खुलते हैं और उस प्रकाश में ही सत्य जो छिपा है अनावृत होता है कर्म से शरीर मिलता है तुम उस घड़ी में तुम जानोगे कि कर्म से शरीर मिलता है और कृपा दृष्टि से मोक्ष का द्वार खुलता है ये जो शरीर है यह तुम्हारे किए हुए का फल ये तुमने कर करके पाया है यहां कई बातें समझ लेनी जरूरी है पहली बात कुछ चीजें हैं तो तुम करके पा सकते हो कुछ चीजें हैं तो तुम करके कभी नहीं पा सकते क्षुद्र को करके पाया जा सकता है विराट को करके नहीं पाया जा सकता कबीर ने कहा अन्न किए सब हो उस विराट को पाने के लिए तो तुम्हें अन किए की अवस्था में होना चाहिए तुम सब पा सकते हो जो क्षुद्र है कर्तत्व से जो विराट है वो अकर्तत्व से उपलब्ध होता है दोनों की दिशा अलग है स्वाभाविक भी है तर्कयुक्त भी है मैं जो भी करूंगा वो मुझसे बड़ा नहीं हो सकता कैसे होगा कृत्य कभी कर्ता से बड़ा हुआ है मूर्ति कभी मूर्तिकार से बड़ी हुई कविता कभी कवि से बड़ी हुई यह असंभव है जो तुमसे निकलेगा वह तुमसे छोटा हो सकता है ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे बराबर हो सकता है लेकिन तुमसे बड़ा नहीं हो सकता तुम परमात्मा को कैसे पाओगे तुम्हारे करतत्व से कुछ भी ना होगा और तुम जितनी पाने की कोशिश करोगे उतनी ही तुम भटकोगे इसी भटकाव को छिपाने के लिए तो हमने मूर्तियां गढ़ ली हैं मंदिरों में मूर्ति हम गढ़ सकते हैं परमात्मा को गढ़ने का तो उपाय नहीं परमात्मा हमें गढ़ता है मूर्ति हम गढ़ते परमात्मा हमें बनाता है मंदिर हम बनाते मंदिर छुत्र वो तुम्हारी भात की कृति तुम्हारी कृति में विराट कैसे पाया जा सकेगा तुम्हारी कृति तुमसे बड़ी ना होगी तुम्हारी कृति में तुम ही तो रहोगे तुम्हारे ही हाथ की छाप होगी उस पर तो परमात्मा का हस्ताक्षर नहीं हो सकता हां तुम्हारी कृति में भी कभी कभी परमात्मा का हस्ताक्षर हो सकता है जब तुम उसके हाथों में अपने को छोड़ दो वो करे और तुम केवल उपकरण हो जाओ बिरला के मंदिर में तुम उसको ना पा सकोगे वो मंदिर बिरला का है उसका भगवान से क्या लेना देना अगर वो भगवान का मंदिर होता तो बिरला का कैसे हो सकता था हिंदू के मंदिर में तुम उसे न पा सकोगे वो हिंदू का मंदिर है। अगर वो परमात्मा का मंदिर होता तो हिंदू का मंदिर उसे क्यों तुम कहते है? सिख के गुरुद्वारे में तुम उसे न पा सकोगे वो सिख का गुरुद्वारा है परमात्मा के मंदिर का कोई नाम नहीं हो सकता वह अनाम उसका मंदिर भी अनाम होगा तुम जो भी बनाओगे कितना ही सुंदर बना लो स्वर्ण मंदिर बना लो लेकिन आदमी के हाथ की छाप वहां होगी तुम्हारा मंदिर दूसरे मंदिरों से बड़ा हो तुमसे बड़ा नहीं हो सकता तुम्हारे मंदिर में तभी वो प्रगट हो सकता है जब तुम बिल्कुल अप्रगट हो जाओ तुम्हारी छाप ही ना मिले अभी तक हम जमीन पर ऐसा मंदिर बनाने में समर्थ नहीं हो सके जिसमें आदमी के हाथ की छाप ना हो सब मंदिर किसी के हैं बनाने वाला बहुत प्रगाढ़ होके वहां है कोई मंदिर उसका नहीं है सच तो यह है उसके मंदिर बनाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि सारा अस्तित्व उसका मंदिर पक्षियों में वो कलकल -कल कर रहा है वृक्षों में फूल खिला रहा है हवाओं में बह रहा है नदियों में उसी का शोर है गगन उसी का विस्तार है तुम उसी में उठी हुई लहरें हो उसका मंदिर तो बड़ा है तुम कैसे छोटे मंदिर में उसे समाओगे आदमी कर्म से बहुत कुछ कर सकता है पश्चिम उसका प्रतीक उन्होंने कर्म से बहुत कुछ कर लिया अच्छे रास्ते बना लिए अच्छे मकान बना लिए वैज्ञानिक उपकरण खोजे हाइड्रोजन बम बना लिया मौत का बड़ा आयोजन कर लिया सब कर लिया लेकिन परमात्मा से बिल्कुल वंचित हो गए और जितना जितना उन्होंने कृत्य किया जो जो चीजें अकर्ता भाव से पैदा होती वो सब खो गई सबसे पहले पश्चिम से परमात्मा खो गया तो निश्चय ने सौ साल पहले घोषणा की गॉड इजेड ईश्वर मर चुका पश्चिम के लिए निश्चित मर गया क्योंकि जब तुम कर्म से बहुत भर गए तो उससे तुम्हारा सारा संबंध टूट गया मरे के बराबर हो गए पहले ईश्वर खो गया और जब ईश्वर खो गया तो प्रार्थना थोथी हो गई ध्यान ओछा हो गया कुछ सार ना रहा किसका ध्यान कैसा ध्यान किस लिए कर्म सब कुछ हो गया ध्यान तो अक्रिय अवस्था जब तुम कुछ भी नहीं करते इसलिए पश्चिम में लोग सोचते हैं पूरब के लोग काहिल सुस्त नानक के पिता भी यही सोचते थे कि नानक काहिल और सुस्त बैठा बैठा क्या कर रहा है पिता के पास व्यवसायी की बुद्धि थी को लगता था ये लड़का एक उपद्रव है ना कुछ काम करता ना कुछ दाम करता न कुछ कमाता इसके भविष्य के संबंध में पिता चिंतित थे कई बार काम खोजे सब जगह से बेकाम होकर लौट आया कुछ नहीं सूझा पढ़ा लिखा नहीं क्योंकि पंडित से विवाद हो गया और पंडित खुद आके लड़के को वापस पहुंचा गया कि अपने बस के बाहर क्योंकि ये कहता आखिरी शब्द हो गया अब और क्या बचा और पंडित को भी लगा कि कहता तो ठीक भविष्य के पार और क्या पढ़ने को और नानक ने पूछा और पढ़ पढ़ के क्या होगा और पढ़ पढ़ के क्या उसको पाया जा सकता है क्या तुमने उसे पा लिया पंडित ने कहा पढ़ पढ़ के तो उसे नहीं पाया जा सकता मैंने भी उसे पाया नहीं तो नानक ने कहा फिर हम वही रास्ता खोजेंगे जिससे उसे पाया जा सकता है कबीर कहते हैं पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित हुआ न कोय ढाई आखर प्रेम के पढ़ा तो पंडित हो तो का हम भी वही धाई अक्षर पढ़ेंगे जिसको पढ़ के लोग ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं अब यह हम इतना लंबा किस लिए पढ़े इस पढ़ाई का तो प्रयोजन भी दूसरा है मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन अपने स्कूल जाता था बच्चों को पढ़ाने तो अपने गधे पर बैठ के जाता था कई वर्षों से उसी गधे पर आ जा रहा था स्कूल की हवा गधे को भी लग गई एक दिन रास्ते में गधे ने पूछा मुल्ला स्कूल किसली रोज जाते हो मुल्ला पहले तो डरा फिर उसने सोचा कि कई महीने बोलने वाले गधे देखे तो ये गधा भी बोलने वाला गधा मान लेना चाहिए घबराने की इतनी कोई जरूरत नहीं फिर तो लगता है इसको इस स्कूल की हवा लग गई गधा बोलने लगा अपनी ही भूल है रोज स्कूल ले जाते रहे हवा लग गई मुला ने पूछा क्या करेगा जानकर उस गधे ने कहा जानना चाहता हूं कि रोज स्कूल क्यों जाते हो जिज्ञासा उठ गई मुल्ला ने कहा स्कूल पढ़ाने जाता हूं गधे ने पूछा पढ़ने से क्या होगा मुल्ला ने कहा अकल आती है पढ़ने से गधे ने पूछा अकल से क्या होगा मुल्ला ने कहा अकल से क्या होगा अकल से मैं तुझ पर सवार तो गधे ने कहा फिर मुल्ला मुझे भी पढ़ा दो और अक्ल दे दो मुला ने करना भाई क्योंकि फिर तू मुझ पे सवार हो जाएगा हरगिज नहीं इस दुनिया में तो हम जो पढ़ रहे हैं एक दूसरे पे सवारी करने के उपाय पढ़ना तुम्हारे संघर्ष का आयोजन तुम ठीक से लड़ सकोगे अगर तुम्हारे पास डिग्रियां तुम दूसरों के कंधों पर सवार हो सकोगे अगर तुम्हारे पास डिग्रियां विद्यालय तुम्हारे हिंसा के फैलाव इनके कारण तुम ज्यादा कुशलता से शोषण कर सकोगे दूसरों को व्यवस्था से सता सकोगे कानून से जुर्म कर सकोगे नियम से विधि से वो सब कर सकोगे जो कि नहीं करना चाहिए सारी पढ़ाई लिखाई बेईमानी का प्रशिक्षण है तुम लोगों पर सवार हो सकोगे इससे कभी कोई ज्ञानी तो नहीं हुआ इससे ही तो लोग अज्ञानी होते चले जाते हैं। हमारे विद्यालय अविद्यालय है वहां ज्ञान तो कभी घटता नहीं तो नानक को उनका स्कूल का अध्यापक पंडित छोड़ गया घर के अपने बस के बाहर नानक का जनेऊ हो रहा था तो सारा समारंभ हो गया था सब लोग आ गए थे बैंड बाजे बच चुके थे पंडित सूत्र पढ़ चुका था फिर वो गले में जनेऊ डालने लगा तो नानक ने कहा रुको इस जनेब के डालने से क्या होगा उस मंडित ने कहा इस जनेबू के डालने से तुम द्विज हो जाओगे नांग ने पूछा कि द्विज का क्या अर्थ है द्विज का अर्थ है कि दोबारा जन्म क्या इस सूत के धागे को डाल लेने से मेरा दोबारा जन्म हो जाएगा क्या मैं नया हो जाऊंगा क्या पुराना मर जाएगा और नए का जन्म हो जाएगा अगर यह होता हो तो मैं तैयार पंडित भी डरा क्योंकि माला गले में डाल लेने से जनेऊ की क्या होने को है फिर नानक ने पूछा कि जनेऊ अगर टूट गया तो, तो उसने कहा कि बाजार में और मिलते इसको फेंक देना दूसरा ले लेना तो नानक ने कहा फिर ये रहने ही दो जो खुद ही टूट जाता है जो बाजार में बिकता है जो दो पैसे में मिल जाता है उस सोच परमात्मा की क्या खोज होगी जिसको आदमी बनाता है उससे परमात्मा की क्या खोज होगी आदमी का कृत्य छोटा है।, है नानक के पिता कालू मेहता को यही लगता था ये लड़का बिगड़ गया है सब उपाय कर डाले फिर कुछ रास्ता ना बचा तो गांव में आखिरी उपाय रहता है कि इसको घर के गाय भैंस चराने भेज दो नानक को भेज दिया गाय भैंस चराने वो बड़े खुशी से गए वहां ध्यान लग गया वृक्ष के नीचे महिमा में डूब गए गाय भैंस पड़ोसियों के खेत चर गई दूसरे दिन वो भी रोक देना पड़ा आखिर बाप को पक्का हो गया कि इससे कुछ होना जाना नहीं ये बड़े मजे की बात है इस दुनिया में जो लोग कुछ कर पाते वे उस दुनिया से वंचित रह जाते हैं और जो उस दुनिया को पाने के हकदार होते हैं करीब करीब इस दुनिया में कुछ भी करने में समर्थ नहीं होते ऐसा नहीं कि उनसे कुछ होता नहीं लेकिन उनके होने का ढंग और गुण अलग है वे उपकरण हो जाते हैं उनसे बहुत कुछ होता है क्या हो जाता अगर नानक ठीक से गाय भैंस को चरा के भी लौट आते बहुत से लोग लौट रहे क्या हो जाता दुनिया में क्या होता कि नानक एक दुकान ठीक से चला लेते बहुत सी दुकानें ठीक से चल रही लेकिन कृत्य के जगत से हटकर यह व्यक्ति महिमा के जगत में डूब गया महिमा का अर्थ है करने वाला तू है महिमा का अर्थ है कि मैं क्या कर सकूंगा और जैसे ही तुम्हें यह लग जाता है कि मैं क्या कर सकूंगा तुम्हारा अहंकार बूंद बूंद खोने लगता है जिस दिन तुम्हें परिपूर्णता से यह प्रती हो जाती है कि मैं असमर्थ हूं मेरे किए कुछ भी ना होगा मैं असहाय हूं उसी क्षण मोक्ष का द्वार खुल जाता है नानक कहते हैं कर्म से शरीर मिलता है संसार मिलता है कृपा दृष्टि से मोक्ष का द्वार प्राप्त होता है नानक कहते हैं इस प्रकार जानो कि सत्य ही परमात्मा ही सब कुछ